नित्य नित्य प्राप्तवानी मैंने इसी अनित्य के द्वारा उस नित्य को पाया है ये इतना महत्वपूर्ण है ये शरीर नश्वर है लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है इसको नश्वर कह कह के हम इसकी बहुत निंदा करते हैं ये नश्वर किसने बनाया ईश्वर ने बनाया तो कितना दुष्ट ईश्वर है जिसनेश्वर बनाया इसकी निंदा करके हम ईश्वर की निंदा कर देते हैं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 विनाश के वस्तु का धर्म होने से बोलिए कोई भी वस्तु हो सभी। ये तो आप कह रहे हैं ये नहीं, नहीं कह रहे हैं। अभी हम पूर्व पक्षी को पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हो गलत नहीं है वो ठीक है लेकिन अभी तो हम पूर्व पक्षी को देख रहे हैं। अभी तो पूर्व पक्षी जो मानता है जो उसका दृष्टि है वो तो रखेंगे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 तो जो पहले का ग्रंथ है उसमें बाद वाले की चीजें कैसे आ गई नहीं आनी चाहिए इसका मतलब है किसी ने बाद में इसमें जोड़ दिया है इसको तो ये एक पक्ष ठीक है इसको मिलावट मान के प्रक्षेप मान करके इसको हटा दिए सूत्रों से एक दूसरा पक्ष क्या है कि यहां जो ये बातें आई हैं ये सिद्धांत ये मान्यताए ये बौद्धों के बाद से ही हुई हो ऐसा नहीं हो तो पहले से भी चलती थी अब वो बौद्धों के द्वारा स्वीकृत है बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं लेकिन उससे पहले भी तो ये मान्यताएं किन्ही की रही होगी प्रचलन में रही होगी उनका नाम जो भी हो तो यहां कोई नाम थोड़ा लिया है किसी का एक सिद्धांत रखा ऐसी मान्यता तो नास्तिक तो पहले भी होते होंगे भिन्न मान्यता वाले पहले भी होते होंगे तो बस वो उल्लेख है इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता या तो यूँ माने की जो आक्षेप करते हैं कि भाई ये सांख्य दर्शन बुद्ध के बाद का है या तो पर वो तो स्वीकार नहीं होता क्योंकि वो अन्य प्रमाण तो है तो इस भाग को स्प्रक्षिप्त मान लेते हैं तो ऐसा ना करके अगर हम इसको सांख्य का भी माने क्योंकि अभी परंपरा में हमें यही प्राप्त हो रहा है तो ये बातें पहले से भी प्रचलित थीं, उनको यहाँ पर उद्धृत किया गया है उस समय मान्यता थी, थी ये उसको उदृत किया गया है। आज हमारे को ये मान्यताएं किसी वर्ग विशेष में दिखाई दे रही हैं इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये उनकी है उनकी है वो तो पहले से भी किसी के मन में हो सकती हैं, पहले से भी चल रही हूँ उसका उल्लेख इसी तरह से जैसे वैशेक आधिपत कहा था उन्होंने नवयम एयम शठ पदार्थ आदिवादिनों वैशेषिक आधिवत अब उसमें वैशेषिक शब्द आ गया तो एक तरफ तो हम ये स्वीकार करते हैं कि सांख्य दर्शन की रचना सबसे पहले हुई छो दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है और दूसरी तरफ इसमें वैशेषिक का नाम आ गया तो इसका मतलब है ये वैशेषिक दर्शन के बाद का होगा किसी का नाम कोई ले रहा है इसका मतलब है वो उस नाम जिसका ले रहा है उसके बाद का है इतिहास वाले ऐसे देखते हैं तो इस आधार पर भी कहते हैं कि भई ये वैशेषिक के बाद का तो है नहीं इसका मतलब है सूत्र प्रक्षिप्त किए गए एक तो यह शैली है दूसरा कि वहां वैशेक नाम आया है लेकिन वैश्विक नाम दो तरह से रखा जा सकता है एक होता है संज्ञा नाम रूढ़ी नाम जैसे आपके हमारे सबके जो नाम हैं, वो कैसे हैं हमारे पड़ गए हैं वैसे वैसे गुण कर्म हमारे हो या नहीं हो और गुण कर्म होते हुए भी वो नाम हो सकते हैं वो दोनों बातें हैं। और एक नाम होते हैं केवल गुणवशात केवल गुण के, के, के कारण से वास्तविक नाम नहीं होता है वह उसका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 एक आदि शंकराचार्य थे एक तो उनका नाम शंकराचार्य था वो कैसा नाम था उनका संजयवाची था उनका तो खुद का नाम था अब चूंकि उन्होंने चार पीठें स्थापित की और अब उस परंपरा में जो भी उस गद्दी पे बैठता है उनको भी क्या बोल देते हैं शंकराचार्य अब इन दोनों नामों में अंतर है या नहीं जो बाद वाला है ये तो परंपरा से गुणवाची की जो भी यहां बैठेगा उसको शंकराचार्य कहेंगे उनका व्यक्तिगत नाम कुछ और होता है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 लिंगमात्र और अलिंग तो विशेष जो है ये पांच महाभूत और इधर ग्यारह इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया और मन इनको विशेष कहते हैं इनको लेकर के जिस शास्त्र में अधिक चर्चा की गई उसको वैशेषिक बोलते हैं इनको विशेष एक पारिभाषिक है कि इन तत्वों को विशेष नाम से कहा जाता है इसकी चर्चा जहां होती है उसको वैशेषिक दर्शन मुख्य रूप से तो जो उसकी चर्चा करते हैं वो छह पदार्थ मानते थे इसलिए ग्रंथ का नहीं है तो इसी तरह से यहाँ जो भी सारी चर्चा चल रही है इसको किसी वर्ग विशेष से जोड़ के नहीं देखें, ये मान्यताएं पहले से थी उनका यहाँ उल्लेख किया जा रहा है ये एक बात। पंक्ति आनंद प्रकाश जी की पुस्तक में है पंक्ति नीचे प्रक्षेपता सूत्रकार क्षणिक वादी और वैभाषिक के मत का खंडन करके इससे ये प्रतीत होता है की ये इनकी मान्यता है इनका ये है वो सत्याग्रह प्रकाश में भी इसके चार भेद किए ना माध्यमिक योगाचार स्वान्तिक और वैभाषिक चार प्रकार बताए प्रकाश में भी इनकी अलग अलग दृष्टिया हैं बौद्धों में भी अलग अलग मान्यताएं आज जैसे पहले हमने देखा विज्ञानवाद है ये भी आज भी प्रचलित है उनमें शून्यवाद भी प्रचलित है क्षणिकवाद भी उनमें प्रचलित है ये उनके भी अलग अलग भेद है जैसे की वैदिक धर्मियों में हिंदुओं में बहुत सारी भिन्न मान्यताएं हैं अद्वैत भी है द्वैत भी है त्रैत भी है इत्यादि ऐसे उनमें भी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है उसमें से ये जो नाम उन्होंने लिखे हैं उससे समानता है इसलिए वो नाम लिख दिए उनको छोड़ करके आप सीधे सीधे देखिए एक क्षणिकवाद देख लिया एक विज्ञानवाद देख लिया अभी शून्यवाद की बात चल रही है उसका भी ये निषेध कर रहे हैं दीजिए अभी ये प्रक्षिप्त सूत्रों की कुछ चर्चा चल रही है तो इस विषय पर और थोड़ी सी बात कर ली जाए जी इसमें एक और प्रमाण जो दिया गया है वो तो नगरों का दिया गया है उसका हम क्या समाधान करेंगे नगर वो कब से हैं फिर भी इतिहास की बात है जी उसमें यही प्रमाण दिया गया है कि ये नगर जो है ये विक्रमादित्य के समय में इनका उद्भव उन्होंने मान करके कहा मान तो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 कि उन नगरों को हम इनसे प्राचीन स्थिति में भी मान सकते हैं ये कल्पना कर रहा हूँ संभावना कर रहा हूँ को प्रमाण नहीं है जी एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ ठीक है उनका एक प्रमाण है ही कि भई ये बाद के हैं तो ये तो ग्रंथ तो उतना प्राचीन नहीं है इतना अर्वाचीन नहीं है ये तो प्राचीन है इसलिए प्रक्षिप्त ठीक है, है। धन्यवाद तो चौवालीसवा सूत्र देखा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 तो ये जो कथन है ये प्रलाप मात्र है अमूर्खता से मूर्खता पूर्वक कथन है ये मूर्खों के कथन है ये कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है ऐसा करके उसको हटाए और क्यों ऐसा और बोले इनका फिर भी कुछ निषेध तो करना पड़ेगा आपको जो बोला है तो तो अगला सूत्र देखिए छयानिस्वा बोलेंगे उभय पक्ष समान क्षेमत्वात अयम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 ठीक है अब इसमें दोष भी दिखा रहे हैं साथ में कुछ तर्क कर रहे हैं अगला सूत्र सैतालीसवा बोलेंगे अपरुषार्थत्व उभयथा बोले शून्य को यदि मानेंगे शून्य बात को मानेंगे तो उभयथा दोनों ही प्रकारों से अपरुषार्थता आ जाएगी अपुरुषार्थता का दोष आ जाएगा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 ये आत्मा भी नहीं मान रहे हैं और जिसके लिए करनी है उपासना वो साधन भी नहीं साधन भी नहीं मान रहे हैं और लक्ष्य भी नहीं मान रहे हैं तो फिर ये क्या मान रहे हैं कुछ नहीं। उपासना क्यों करते तो फिर ये बौद्ध लोग जो हैं वो उपासना करते किसकी हैं ध्यान करते हैं शून्य की उपासना करते हैं क्या पाने के लिए इसीलिए तो ये प्रहलाप मात्र इन्होंने अपवाद मात्र अबुद्धा नाम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 इसके पीछे क्या कोई मुझे बात समझ में नहीं आ रही है अगर आप ये थोड़ा सा समझाएं तो आपके मन में एक सिद्धांत काम कर रहा है कि जिसको ज्यादा लोग माने तो कुछ न कुछ तो वहां होना चाहिए ठीक है ना आपने कहा इतने सारे लोग जा रहे हैं अब इतने सारे लोग बीड़ी पीते हैं इतने सारे लोग शराब पीते हैं। इतने सारे लोग झूठ बोलते हैं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 ऐसी ऐसी चीजें बहुत हैं, जुड़ी भी हैं। ये कोई धर्म का स्वरूप नहीं है लेकिन आ गई है उसके कारण प्रतिक्रिया होती है क्यों नहीं जाएगा आदमी अंदर आक्रोश देखिए ना हम अपना सोच करके देख लें कि हमारा किसी को हाथ छू जाए और वो हमारे को झड़क दे कि मेरे को क्यों छूट छुलिया तूने और वो जाके स्नान करे कैसा लगेगा आपको हमारे को सदियों से कर रहे बार बार हो रही है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 तो कुछ पहले जैसी बातें हैं लेकिन फिर भी यहाँ सूत्र हैं उनको हम देखते हैं तो 48वां सूत्र बोलेंगे न गति किसी गति विशेष के कारण भी आत्मा का बंधन नहीं होता गतिविशेष क्या जैसे हम कहते हैं अंधन तमह प्रविशंति ये विद्याम उपासते या जो भी हम कहते हैं ये आत्महनो जना तत्वो इत्यादि ये जो सारे हैं विभिन्न गतियां हैं ये विशेष है वहां चले गए इस मनुष्य में इसमें पशु योनी में ये वृक्ष में घोर तामसिक शरीरों में ये जो विभिन्न गतियां हैं इन गति विशेष के कारण से हमारा बंधन है अब मनुष्य शरीर में आए ये भी एक गति है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 तो ये जो अगले जन्मों का होना है भिन्न भिन्न शरीरों का मिलना है ये गति विशेष है तो कोई कहे कि ये जो गतियां विशेष हो रही हैं, इनके कारण से ही आत्मा का बंधन है तो मनुष्य में एक विशेष गति हो गई तो मनुष्य शरीर में बन गया मछली के शरीर में विशेष गति हुई, तो वहां बन गया चिड़िया में हो तो वहां बन गया तो इन गति विशेष के कारण से आत्मा का बंधन है यदि कोई ऐसा कहे तो बोले नहीं न गतिविशेषात इन गति विशेषों से आत्मा का बंधन नहीं है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 चार्य जी बिना इंद्रियों के आत्मा को कहीं कोई, कोई नहीं कुछ भी उसमें क्रिया नहीं होती जी तो मृत्यु के पश्चात तो इंद्रिया हमारी कुछ भी नहीं करती तो फिर आत्मा को कौन ले जाता है शरीर से जी तो इंद्रिया यानी ये जो शरीर तो यहाँ रह जाता है ठीक है उसके साथ में सूक्ष्म शरीर भी होता है जो इस संख्या दर्शन में आगे आएगा सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें सत्रह अठारह तत्व होते हैं उन अठारह तत्वों के साथ साथ जाता है वो वो साथ में रहते हैं, वो प्रकृति से बने हुए होते हैं कार्य द्रव्य होते हैं वो साथ में रहते हैं अकेला आत्मा नहीं रहता है शरीर को छोड़ने शरीर रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है ये चर्चा आगे आएगी एक बात और थी जी हम अभी बात कर रहे थे की जो ये शरीर है वो दुख का कारण है एक तरफ हम बात करते की शरीर ही साधन है अनित्य पदार्थ नित्य को प्राप्त करने के लिए अनित्य की आवश्यकता है और कई जगह यहाँ श्लोक में यह भी आया है कि जन्म ही मृत्यु का कारण है जन्म ही मृत्यु का कारण है जन्म ही दुखों का कारण है। दुखों का कारण है ठीक है तो ये दोनों विरोधी बातें नहीं है नहीं ठीक बात है दोनों बातें ठीक है जन्म दुख का कारण है मतलब जन्म लेंगे तो दुख तो आएगा ठीक है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 दुख का कारण क्या है तो दोनों में कोई विरोध नहीं है आप एकांगी देखेंगे तो विरोध लगेगा शरीर में दुख है यह भी सत्य है लेकिन शरीर दुखों से छूटने का साधन है यह भी ठीक है ठीक है धन्यवाद कांटे से कांटा निकालते हैं, या सुई से कांटा निकालते हैं, तो सुई को थोड़ा चुभ होना पड़ता है नहीं? थोड़ा कुरे पड़ता है उससे कष्ट होता है नी होगा कष्ट होगा लेकिन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 जो आत्महन जना जन है वो जो विभिन्न अंधकारोनियों में, में जाते हैं इस कथन से आत्मा की सक्रियता या क्रियावान होना सिद्ध नहीं होता ये तो उपाधि के योग से ऐसा कहा जा रहा है ठीक है जैसे हम कह देते हैं, मैं यहाँ आया हूं मैं यहाँ आया हूँ अब मैं का मतलब हम आत्मा भी ले रहे हैं आत्मा यहाँ आया है इधर उधर हम चलते हैं तो ये वास्तव में इससे आत्मा की क्रिया स्वयं की क्रिया सिद्ध नहीं होती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 नहीं शक्ति तो दोनों की है गति किसकी हो रही है क्रिया किसकी है दोनों क्रिया वारे? जो दिख रही है वो तो कार में दिख रही है कार में दिख रही है ना ऐसे ही यहाँ पर भी है कि ये जो क्रिया दिख रही है एक देह से दूसरे देह में जाने की या हम शरीर में रहते हुए जो गमन, गमना गमन करते हैं वो तो सारी क्रियाए शरीर की है और ये शरीर के कारण से हो रही है लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है जैसे कार के लिए कहें आपने कहा कि ये तो जो दिख रही है वो तो कार की है गति पेट्रोल डीजल जो हैं उन सब के कारण से है तो क्या यूँ कह सकते हैं मैं आपका खंडन करूँ कि वहाँ चालक नहीं होगा तो भी चलेगी क्या वो यही तो मैं कहना चाह रही अब मेरा उत्तर दीजिए ना आप। मैं आपका भी उत्तर दूंगा जी लेकिन इस स्थिति में ये तो आपका परिचित उदाहरण है आप क्या उत्तर देंगे उसको नहीं बिल्कुल संभव ही नहीं संभव नहीं है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 इतना उड़ करके चला गया वो खुद तोड़ न उड़ करके गया वायुन के कारण इतना गया है खुद तोड़ उड़ सकता है वो बस इसी अर्थ में यहाँ पढ़ लेंगे जी। धन्यवाद। तो गति श्रुति रपी, जो गति की श्रुति भी है वो उपाधि के योग से है आकाश के समय वास्तव में नहीं है वो तो ऐसे शास्त्रों के वचन जहाँ मिलते हैं उसके आधार पर कोई कहने लगे की देखो यहाँ तो गति लिखी भी है इसलिए आत्म तो सक्रिय है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 अच्छा सूर्य का है एक जीवात्मा तो चेतन है और शरीर जड़ है ये न तो आत्मा चल सकती न शरीर चल सकता इसे चलाने वाला परमात्मा जैसे एक पुस्तक ही नदी थी स्ने से इसने इसने इसने, इसने, इसने इसने इसने से इस तरीके से सूर्य के किरणों के द्वारा ही जाती है सूर्य की के किरणों के द्वारा ही आती है ऐसा सुना आत्मा हाँ जी वो तो मृत्यु के बाद आप कह रहे हैं मृत्यु के बाद ही कह रहे हैं चलो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 अब गोली तो थोड़ी सी परिस्थिति ही तो पैदा करती है बाकी पाचन कौन कर रहा है वो श्राव कहां से निकल रहे हैं वो गतियां किससे हो रही हैं तो ऐसे ही हम जितनी क्रियाएं कर रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है इन हाथ पैर की मांसपेशियों का अंदर नाड़ियां हैं तंत्रिका तंत्र है नर्वस सिस्टम है उसका कैसे उपयोग कर पता है कुछ हमारे को कौन कौन सी नाड़ियां जा रही है उसको प्रेरित करना है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 क्योंकि हमने शरीर की जैसी देखभाल की उसके अनुसार अब वो घिसेगी पिटेगी तो कुछ तो हमने तनाव को बढ़ा के रखा उच्च रक्तचाप है नस फट गई हमारी वो दबाव आ गया मस्तिष्क में तो लकवा तो आए गई हम बहुत तनाव में हैं ये सब कौन कर रहा है इन सब की का जिम्मेदार कौन है चेतनात्मा वो शांत नहीं रह पा रहा है वो विवेक युक्त नहीं है खान ठीक नहीं है दिनचर्या ठीक नहीं है तो हमारे द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया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 अब परमात्मा को ये सर्वव्यापक मानते हैं तो बोल ही नहीं सकते कि अब कैसे बोले कि परमात्मा यहाँ से वहां चला गया अब ऐसा बोलते ही तो उसकी सर्वव्यापकता नष्ट हो जाएगी